मानेशन मानिब्रह्मया क्रिया मान ब्रह्मया कुल शुभ देते चतुर्थ मेरे को कर कर के वास्ते कुछ प्रतिभाष्य चल रहा था प्रतिबोध वीरताओं मदम यहां तक का अर्थ हो गया है उसका परिणाम क्या होगा अमृतत्व है वित्हे अगर प्रत्येक बोध वृत्ति के साक्षी रूप से आत्मा उदाहिए तो अमर अमरत्व की प्राप्ति क्या क्या शंका हुए थी क्या अमरत्व तो अमृतत्व है उत्पन्न किया जाता है विद्या से कहा आत्मा वित्त दीव्य विद्यादि है उसका अभाविक है अमृतत्व जो मध्यत्व का आरोप है उसको विद्या हटाते हैं अमृतत्व तो उत्पादी का विद्या नहीं है अगर उत्पन्न हो अमृतत्व तो काला आंदोलन फिर नष्ट होता तो फिर मुक्त तो पुरुष संसार भी बन जाएंगे ऐसा नहीं है विद्या केवल अभिव्यंजक है जैसे आदरण में रखा हुआ घट होगा प्रकाश घट को पैदा नहीं करता केवल सहयोग करता है तो अभिव्यंजक होता है उसी प्रकार प्रकाश करने वाली है तो ये कहा न आवलंबन पूर्वकम किसी के सहारे से जो नहीं होता वो एक वीरियड सामर्थ्य आना है अन्य के सहारे से नहीं है उसको तो स्वयं आत्मा बिंदुते भी ना न आवलंबनपूर्वकम बिंद के आलम्बन पूर्वक प्राप्त नहीं करता है विद्या के माध्यम से उत्पन्न हो ऐसी बात नहीं है आत्मविज्ञान अपेक्षम यह की अपेक्षा रखता है जैसे अवेरे का घर केवल प्रकाश की अपेक्षा रखता है तो अपने उपलब्धि में इसी प्रकार जो तो अमृतत्व है अपना स्वरूप है उसकी उपलब्धि में विद्या की अपेक्षा है विद्या उत्पन्न नहीं करती है ऐसा फिर देखिए न आगम गो केंद्र उपासना आगमनिक उपासना साध्यता मिलते मैंने अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए किसी उपास्य विशेष की अवलंबन करके किंचित उपास्य में अवलंबन करते उपास्य को अवलंब बनाकर पर उपासना उसकी उपासना के द्वारा साध्य होकर प्राप्त होकर नवीन दे ऐसा नहीं है यार स्वतः ही है जो उपासना आदि है निरर्थक भी नहीं है जो मध्यत्व को हटाने के लिए सारे सामने अमृतत्व प्राप्ति के लिए उपासना के काम नहीं करते अपना स्वरूप है तो अमृतत्व ऐसे प्राप्त होने वाला नहीं है जब तक ये मर्त नहीं आ पाएंगे तब तक उसके लिए सारी साधन है चाहे योग करो ध्यान करो जब करो पाठ करो कुछ भी करो अंत करेंगे शुद्धि की सब। ये बता रहे हैं प्रथम तीन बिंदा देगी प्रयोग अगर किसी के सहारे के बिना ही वो प्राप्त होता है स्वतः प्राप्त है फिर बिंदाते शब्द का प्रयोग होता है प्राप्त करता है कैसे विद्रावे धातु है बिंदा तो कैसे ये बिंदते का प्रयोग कैसे होगा आत्मा बिंदते बिगत इत्यादि अमृतत्व भी बिंदते इत्यादि का प्रयोग कैसे होगा किसी उपास्य को साधन सहारा लिए बिना ये अपने स्वरूप प्राप्त होता हो तो बिन्दते का प्रयोग नहीं होना चाहिए अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लिए ये बिंदते का प्रयोग होता है लाभ करता प्राप्त करता होता है प्रथम तक बिंदुते यही प्रयोग है फिर बिंदते का प्रयोग कैसे होगा प्राप्त करता है यही अवधार इसका देखिए आकांक्षाया भाव ऐसी जिज्ञासाओं पर उत्तर दिया आत्मविज्ञानापेक्षा आत्मविज्ञान की वो अपेक्षा रखता है बाकी किसी उपास्य आदि की अपेक्षा नहीं रखता है आत्मविज्ञान की अपेक्षा रखता है जैसे आपका स्वरूप का विज्ञान हो जाए तो मृतत्व भ्रम की विवृत्ति हो जाती है उस स्थिति में प्राप्त हुआ जैसा लगता है प्राप्त तो मेरे भी सही है आत्मविज्ञानापेक्षा आत्मविज्ञान की अपेक्षा से होता है ठीक तो है। आत्मविज्ञान बात धर्मनिवृत्ति अपेक्षा यही है। आत्मविज्ञान भी विद्या को ए, इस सामर्थ्य को अमर्थ को उत्पन्न नहीं कर सकती किंतु आत्मविद्या आत्मविज्ञान अपना स्वरूप का पहचान और व्यक्ति रूप से पहचान है प्रतिबोध विदितम मतन जो गया है प्रत्येक बुद्धिवृत्ति के साक्षी रूप से जो जाना जाता है यही मत है आत्मविज्ञान अपने स्वरूप के विज्ञान से अपने परिचय से मृतत्व तो भ्रमन निवृत्ति अपेक्षा मतत्व तो भ्रम की निवृत्ति होगी इसकी अपेक्षा करके कहा अपेक्षा अमृतत्व को प्रचर्य दे अमृतत्व की विद्यता दे एक गौर प्रयोग है मुख्य प्रयोग नहीं है क्योंकि दूसरे तरफ प्रयोग हो रहा है तो विद्या का प्रयोग मृतत्व तो भ्रम को हटाने के लिए है आत्मा तो प्राप्ति के लिए नहीं है किन्तु मृतत्व बिना आत्मा की उपलब्धि नहीं होती है इसके ऐसा अमृतत्व उपचार तीन नंबर इंटीम तीन नंबर ने कहा तत्प्राप्ति यही आत्मविज्ञान से उसकी प्राप्ति करने का मतलब मर्तत्व तो भ्रम निवृत्ति करने के अपेक्षा से कहा गया यही है क्या है बादवाह अगर विद्या अमृतत्व उत्पन्न करती हो अमृतत्ते हैं विद्या यदि अमृतत्व उत्पन्न करती होती तो है उसको बाधक बताते हैं क्या बात है यदि ही का है यदि विद्या उत्पाद्य अमृतत्व विद्या के द्वारा यदि अमृतत्व तो उत्पन्न होता हो अमरत्व की प्राप्ति होती वास्तव में उत्पन्न होता हो तो यदि ही विद्या उत्पाद्यम अमृतत्व यदि अमृतत्व विद्या से उत्पन्न होता हो अपना स्वरूप अमृतत्व है ना स्वरूप यह हो तो अनित्यत्तम भवे अनित्यम भवे तो जो अमृतम तो अनित्य होगा क्योंकि जो किसी के द्वारा जन्म होता है अनित्य होता है अनित्यत्म भवे कर्म कार्य जैसे कर्म का फल होता है अनित्य होता है उसी प्रकार ये भी अमरत्व तो भी अनित्य होगा अनित्य होगा तो गुप्त होने के बाद पुष्पाली के बाद फिर तुम संसार में आने की प्रसंग आ जाएगा इसलिए क्या करती है कैसे अनात्मविज्ञान निवर्तन दिशा अच्छा आगे अतौर तो विद्या उत्पाद्य इसलिए विद्या से उत्पाद्य नहीं है कौन अमरत्व जो अपना स्वरूप है अमृतत्व विद्या उत्पाद्य नहीं है यदि आत्मा एवं अमृतत्व विन्दते कि विद्या अगर अपने से स्वतः ही प्राप्त है वो अमृतत्व फिर विद्या क्या ले नजर विद्या का उसमें उपयोगिता क्या है ये शंका है यदि आत्मा एवं अपने स्वभाव से ही स्वत ही प्राप्त है अमृतत्म तो तो से प्राप्त होता है तो क्योंकि विद्या उसमें विद्या का क्या प्रयोजन निकला है ज्ञान का प्रयोजन चाहिए किना चाहते हैं इसका उत्तर देते हैं कि पंडित होना आत्मा एवं अमृतत्व स्वाभाविक अमेरिका अमृतत्व अगर अमृतत्व स्वाभाविक है तो किसी की अपेक्षा रखेगा जैसे अग्नि को जलने का जलाने का स्वभाव है वो किसी की अपेक्षा रखेगा स्वतः काम करता है ठीक इसी प्रकार अगर ऐसा हो तो फिर विद्या किस काम में आएगी यह शंका होगी तो इसके उत्तर में उत्तर देते वाष्य में अनात्म विज्ञान और निवर्तन थी जो अनात्म विज्ञान और में मनुष्य हो या अनात्म विज्ञान है मनुष्य होंगे हो ना अनात्म विज्ञान है यह आत्मज्ञान नहीं है अनात्म विज्ञान है इसको निवर्तन थी निवृत्ति करती हुई सत्रंत है निवर्तन थी विद्या क्रियापद नहीं है वो निवृत्ति करती हुई सत्रंत है अनात्म विज्ञान को निवर्तन है दिशा मार्ग ब्रह्म विद्या आत्म विद्या अनात्म विज्ञान को निवृत्ति करती हुई माने अनात्मा में जो विज्ञान हो रहा है मैं शरीर हूं मनुष्य हूं यह भावना है उसको हटाती हुई निवृत्तियां स्वाभाविक से अमित निमित्त में कल्पति उसकी निवृत्ति के कारण अनात्म विज्ञानों को निवृत्ति करती है नए मनुष्य स्परान को निवृत्ति करती है इसलिए उसके निवृत्ति होने से स्वाभाविक अमृतत्व का निमित्त कहा गया विद्या वास्तव में अमृतत्व तो उत्पाद्य नहीं है निमित्त बताया गया काली ये कहा अच्छा कल कहते दो नंबर एक ट्वीट यथो तो अविद्या यथो तो विद्यान निवृत जैसे विद्या तो में आत्मविज्ञान अज्ञान निवर्तन दिया अज्ञान को निवृत्ति करती उसका काम यही है पुनर्ज्ञानांतर उत द्वंद्वीरियम आत्धाती ऐसे शक्ति आराम कर देते है देती है आत्मा में दोबारा अज्ञान उत्पन्न न हो सके पुनर्ज्ञानांतर हो रहेगा जो प्रतिद्वंद विम यानी सामर्थ्य आत्मा में डाल देती है आधाती श्रुति कहती है विद्याते मित्र श्रुति टिप्पणी छूट गई है विद्या बिंदुते नृतम स्मृति कह रही है ये कहना है मैंने स्वाभाविक जो अज्ञान है उसको निवृत्ति करती हुई फिर दोबारा अज्ञान न आ सके ऐसा सामर्थ्य आत्मा में डाल देती है ये काम करते विद्या अमृत तो पैदा नहीं करती स्मृति कहती है विद्या बिंदु तेतम स्मृति का तात्पर्य अतः सकृत अज्ञान निवर्तन एक ही बार अज्ञान निवृत्ति के माध्यम से सकृत माना एक बार एक बार ही अज्ञान निवृत्ति निवृत्तन के निवृत्ति के माध्यम से ही स्वाभाविक अमृतत्व अभिगण जो तो स्वाभाविक अमृतत्व तो अपना स्वरूप है आत्मा का स्वरूप है उसको अभिव्यक्ति दे कर देती है पैदा नहीं करती उसकी तो आत्मा का स्वरूप ही है उसकी अभिव्यक्ति दे करा देती है यदि कल्पे ऐसी कल्पना की जाती है ये विद्या बिंदुदे वृत्त यह कल्पना की जाती है अच्छा कल कहते ठीक है आत्म आत्मविज्ञान ब्रह्म तो धर्मनिवृत्ति में अपेक्षा अमृतत्व को तत्त यह हो गया मुख्या हो गया अगर अनात्मा विज्ञान के ए न अनात्म विज्ञान अनात्म विज्ञान की निवृत्ति का किसी भाषण आया तो अनात्म विज्ञान क्या है अनात्म विज्ञान के ए न जिसे अनात्मा जाना जाता आत्मा को नहीं जाना जाता अनात्मा शरीर जाति को जाना जाता है उसको अनात्म विज्ञान कहा समाशे अनात्मा विज्ञान के एवं बहु ही समाज से जिससे अनात्मा जाना जाता है तब अनात्म विज्ञान को कौन है वो जिससे जाना जाता अनादि अनात्म विज्ञान माना अनादि अनिर्वाच्य आत्मा ज्ञानम वही है यह अनात्म विज्ञान रहता अनादि अनिवाच्य आत्मा का अज्ञान उसी ने अनात्म विज्ञान सब से कहा को ही कहा उसकी निवृत्ति करती हुई विद्या ही काम करेगी उस अज्ञान को आत्मसंबंधी अज्ञान को निवृत्ति करती हुई आत्मा में एक दीर्घ सामर्थ्य आधरण कर देती है ये विद्या का काम है अमृतत्व उत्पन्न नहीं करती है अच्छा आगे शंका है पुनर्ज्ञान बंद उदय एक सं होगी चलो एक बार तो विद्या ने अज्ञान को निवृत्ति करा दिया फिर दोबारा अज्ञान आ जाएगा जैसे सुबह खाते हैं फिर शाम को भूख लग फिर खाते ऐसे चलेगा फिर अज्ञान की उत्पत्ति होगी ये कहा पुनः पुनर्ज्ञान वो एक अज्ञान तो बन गया दूसरा अज्ञान आ जाएगा द्वारा बंद संघाया फिर वो बंध की शंका बंधन की शंका फिर संसारी बनेगा वो ये शंका होने का क्या कथम सकृत अज्ञान निवृत्ति मात्रे शंका होने वादित होगा कथम सकृत अज्ञान निवृत्ति मात्रे हम तत्वित ज्ञान से इतिहास एक बार अज्ञान की निवृत्ति मात्र से अमृतत्व का विविध विद्या बन जातीय ज्ञान मत एक कैसी हो सके है ज्ञान आ जाएगा ये शंका करके कहा उत्तर देते देने कहा यथा आह वीर विद्य विदते कहा शंका यही बोलती है ना सामर्थ्य विद्या से जाती आत्मा वीर अरे सामर्थ्य शक्ति विशेष को शक्ति को कहा वीर शब्द का शक्ति आत्मा में ऐसी शक्ति आ जाती है न हो देहा नए देहा बोलने की सामर्थ्य आए तब आत्मज्ञान आए तब वीरियो में सामर्थ्य अनात्मा अध्याय सामर्थ्य अनात्मा अध्यारोपण नारा स्वांत धांत अनुद्वाराग्य रक्षण ये वीरिय का ऐसा है जिसे दबता नहीं ऐसा सामर्थ्य आ जाएगा कैसा अनात्मा का अध्यारोप जो होता है शरीर का आरोप करने वाला आत्मा में शरीर आदि का आरोप करने वाला कौन है कहा माया माया है आत्मा है माया के कारण देखना शरीर यही है अनात्मा का जो तो अध्यारोह करने वाली वस्तु है माया उसके द्वारा जो होता है स्वांत भ्वात स्वस्थ अंत यह ना जिसका अंतर, जिसका अंतर हो जाता है जिसका अपना अंत हो जाता है माना तो अपना अवच्छेद कर देता है अभिमान देहा अभिमान यही है भांत समझता होता अपने अंत करने वाली अपना स्वरूप को खो करके दूसरे रूपांतर कराने वाली जो अविद्या है उसी को ध्यान का सबसे अना विभाव के लक्षण दोबारा उसे दबने वाला ज्ञान नहीं होगा क्या उस अज्ञान से दबने वाला नहीं होगा ऐसा ज्ञान बल ऐसा बल विद्या बिंदते, ऐसा सामर्थ्य विद्या से मिल है तत्व की विशेषता वो जो बल है क्या विशेषता है उसमें तो कहा अमृतम अविनाशी अमर है वो अविनाशी बल है वो अविद्याम ही विनाशी जो अविद्याजन्य बल होगा वो विनाशी होगा जहां अज्ञानकालीन जो बल होगा वो विनाशी होगा विद्या अविद्या बाध्यत्व अब हाँ। कहते विद्या के द्वारा अविद्या का बाध हो गया है इसलिए नित्य बल मिल जाएगा अनित्य बल नहीं होगा ठीक है ठीक है स्वश्व अंकों अवच्छेदों भवती है ना, ना। यहाँ पर मलिन सत्य प्रधान जो अविद्या है उसको लिया गया है ग्वान माना जीवत्व के लिए निमित्त बना हुआ है बन जाता है जो अज्ञान अज्ञान ईश्वर ने भी कहा ना माया शब्द से कहते हैं ईश्वर को शुद्ध सब्व प्रधान है वहां और यहाँ मलिन सब प्रधान है जिसको अविद्या शब्द से बोध है और वहां माया शब्द से बोध है ये कहना चाह स्व अंतों बहुत स्व ने अपने जो जीव, जीव, जीव है या स्वपद से जीवात्मा आत्मा को लेना है आत्मा का अंत है अव क्षेत्र घेरा जाता है आत्मा जिससे घेरा जाता है जिसे और ये मानते ध्यानते जिस से माने या बिहार विमान को ध्वंत शब्द से लिया अभिद्या के काल में होने वाला बिहार विमान है तब स्वंत भ अनात्मा अध्यारोप मैं स्वांत ध्वंध का आत्मा था अनात्मा का आरोप आत्मा में अनात्मा पदार्थ का देहादी का आरोप और देहादी में दे अभिमान का आरोप यही है मनुष्यत्व आदि अभिमान यही है मनुष्यत्वादी अभिमान को स्वान्त ध्वंध शब्द से कहा है के मैं मनुष्य हों करके बैठा हुआ है सच्चिदानंद आत्मा तो विभिन्न बैठा मैं मनुष्य हूं स्त्री हूं पुरुष हूं बाल हूं वृद्ध होंगे इत्यादि मानकर बैठा हुआ है यही मैं स्वांत का और माया क्या है तो कहा पार्मेश्वरी सत्य माया माया के द्वारा होने वाला जो मनुष्यत्व मनुष्यत्वादी अभिमान है उसमें माया कारण है अभिज्ञा कारण है तो कहा परमेश्वरी शक्ति माया परमेश्वर कारण परमेश्वर संबंधी शक्ति विशेष वो माया, के माया के है जीवत्व निमित्त में कि माया क्या है जीवित निमित्त अज्ञान है स्वांत ध्वत माया और स्वात ध्वांत में इतना अंतर है माने माया और भी परमेश्वर की शक्ति विशेष वो ईश्वर के साथ और यहाँ जीवत्व निमित्त अज्ञान जो है वो स्वांतर से कहा इतना अंतर है टिप्पणियां चार पांच छह सात चार में हैं या इस पाठ में गड़बड़ है कहते हैं कहा टिप्पणी कार्य बोलना चाहते हैं आगे पीछे हो गया पाठ टिप्पणी कार्य से बोला जा रहा चार में कहते हैं स्वस्थ अंतो अवच्छेदो भवती एवं भ्वादेव तब स्वांत भ्वांतम यदि अयम पाठ है इतना पाठ जो पहले पढ़ा हुआ है ठीक तो है ना स्वस्थ अंतों अवचित होती ये न भवंत ना तत्स्वाम्त ध्वंतम ये पाठ क्या है जीवत्व तो निमित्त अज्ञान स्वाम भवंतम इतने अंत तरह अपेक्षित हो यह होना चाहिए जीवित तो निमित्त अज्ञान स्वाम ध्वांतम उसके बाद अंतिम होने होना चाहिए पाठ उल्टा हो गया क्या ना ये पाठ उल्टा पड़ गया एक होते लेखक लेखकायु प्रमात आरो आवतर के बारे में होना चाहिए था आखिर में कितने लेकर आदि के प्रमाद से ये पहले आ गया पाठ पीछे का पाठ पहले हो गया ऐसा लगता है ऐसे होता क्यों पहले वहां माया शब्द है ठीक है और यहाँ परमेश्वरी शक्ति माया इसको पहले लेना चाहिए भाष्य वजह जैसा है माया क्या है परमेश्वरी शक्ति ये यहाँ से शुरू करना चाहिए टीका को ये जो स्वस्थ अंत और बहुत ही ये नामते तत्व अनात्मा अध्यायों पर ये पाठ जो है बागव होना चाहिए जी कह मनुष्यत्वादि अभिमान पाठ की टिप्पणी बक्षणा जीवत्व निमित्त अज्ञान कार्य रूप भक्षणा के जीवत्व का निमित्त अज्ञान है कार्य कार्यकारी अभिद्या कार्य कार्य विश्वरूप अभिज्ञा है वो ये मनुष्यत्व अभिमान एक अभिज्ञा का नाम है पार्गेश्वरी शक्ति में परमेश्वरत्व उपाधि जो परमेश्वर की उपाधि बनी हुई है शुद्ध सत्य प्रधान त्रिगुणात्मिका प्रकृति इत्यर्थ या माया शब्द का तो कोई है शुद्ध सत्य प्रधान तो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है उसको माया शब्द लिया अच्छा अभी सात भी है जीवत्व निमित्त अज्ञान सात ने कहा जीवत्व निमित्तम अज्ञान मिले जीवत्व उपाधि अविद्या परमेश्वर की उपाधि तो माया है और जीवत्व जीव की उपाधि अविद्या है जीवत्व उपाधि तो अविद्या मलिन सत्व प्रधान या मलिन सत्व प्रधान है अविद्या प्रकृति है भाई तो प्रकृति ये भी ये भी प्रकृति है माया भी प्रकृति है क्योंकि ये मलिक सत्यु प्रधान है वो शुद्ध सत्य प्रधान है रूपांतर में माया में रूपांतर है अविद्या माया चा अविद्या स्वयं भगवती ऐसी श्रुति है माया भी स्वयं बनती है वो और अविद्या भी स्वयं बनती है ऐसा स्तुति है एक अमिटिका देखिए सर्वे अभिभावक अभी आत्मा ये सबके द्वारा किसी के द्वारा भी हमारे दबने वाला नहीं होता आत्मा ये ना विद्या कृत एवं अतिशय जो विद्या अतिशय जो आ जाता आत्मा में एक सामर्थ्य आने पर किसी के द्वारा भी दबने वाला आत्मा नहीं होता तब विद्वान विद्वान लगते ऐसे सामर्थ्य विद्या के माध्यम से विद्वान पुरुष विवेकी पुरुष प्राप्त करता है तो सामर्थ्य प्राप्त करता है ऐसे आठ और नौ की टिप्पणी आठ कहते हैं ये सर्वे अवपणीय अभिभव ये तत्त प्रयुक्त दैनिया अनुभव एवं या अगर ये अज्ञान हो अविद्यादि हो तो क्या होगा दीनता आ जाएगी मैं ये मनुष्य हूं दीन हूं रहने के ठिकाने ने खाने का ठिकाने में ऐसे ये ये थी, ये दीनता आ जाती है यही है अविद्या होने पर स्थिति हो अतिशय सवे लोक्ष अष्टम रूप आगे अविद्या क्यों अवद्यां विनाशी इदी शह निध पूर्व पूर्व अज्ञान नाश हो गया आपके प्रैल से मौजूद आत्मद्या हो गया नाश होशे माया सुनोजीवनम्वा अभाव तो देहादी वमतादि रूपी जो अविद्या का माया का अंश अविद्या रूपा अविद्या है जो माया है वो तो ना सोगे ज्ञान के द्वारा और छोटा जो ईश्वर के उपाधि वाला माया है वो प्रतिबंधक नहीं है मोक्ष के लिए प्रतिबंधक नहीं है वो माया प्रतिबंधक नहीं अविद्या प्रतिबंधक है क्योंकि जीव सृष्टि आपके बंधन में डाल रही है ईश्वर सृष्टि कभी भी आपको बंधन में डालने वाली नहीं है ये कहना चाह रहे पूर्व सिद्ध से अज्ञान आये राशा पूर्व सिद्ध जो अज्ञान था अज्ञान के कारण मनुष्य मानता था अभिमान था वो नष्ट हो गया और माया जीव बंधक माया अविद्या के माध्यम से जीव के बंधक प्रतिबंधित हो जाते स्वतः नहीं है अविद्या नष्ट ज्ञान से इसलिए अवश्य अज्ञान से उत्पत्तों का और नया अज्ञान उत्पत्ति के लिए कारण नहीं रहा अविद्या नष्ट हो गई और माया प्रतिबंधक नहीं है ईश्वर की उपाधि जीव के लिए कभी प्रतिबंधक नहीं स्वतः कभी प्रतिबंधक बनते अविद्या के माध्यम से प्रतिबंधक बनना है स्वतः प्रतिबंधक बनना नहीं, नहीं उसने ये स्थिति है तो पूर्व सिद्ध अभियान आदि का तो नाश हो गया जो हमकारादि था मनुष्यत्व तो आदि अभिमान वो तो नष्ट हो गया और माया स्वतः जीव प्रबंधक भाव माया स्वतः केवल अविद्या को सहारा लिए बिना जीव जीव्य बंधक नहीं है प्रतिब्वंधि का नहीं है इसलिए अभिनव से आने से उत्पन्न तो नया ज्ञान उत्पन्न होने में तो कारण नहीं इसलिए कारनाभाव आगे प्रवृत्ति फल इत्यादि कहेंगे प्रवृत्ति फल कर्माक्षिप्त से तो अज्ञान जशस्य और प्रारंभ कर्म का आक्षेप के द्वारा यहां पर अज्ञान जैसे स्वीकार करना पड़ता है जीवन की अवस्था में अगर शरीर ही रह प्रारब्ध कर्म है क्यों कहना पड़ा शरीर चल रहा तो अज्ञान का लेष है अज्ञान तो नष्ट हो गया गंध है ऐसा माना जाता अज्ञान न हो तो शरीर नहीं होना चाहिए और शरीर चल रहा है इसलिए प्रारब्ध कर्म में नष्ट नहीं हुआ है उस ज्ञानी का तो इसके अज्ञान का लेष है ऐसी कल्पना कर रहेगा प्रवीत्र परमाक्ष जो प्रारंभ कर्म है तो तो उसके द्वारा आक्षेप में आने वाला जो अज्ञान है अज्ञान मिलेश द्वैता का अवभाष काम द्वित भाषता है उसको पहले जैसे बुद्धि में तो नहीं भाषेगा अब जन्म हुई ऋषि के समान भाषेगा मिथ्या वृष्टि से भाषेगा भाषेगा तो वैसे ये रहे कि पहले भी हरे दिखते थे पीला हो जाए ऐसा नहीं होता जैसा है वैसे दिखेगा नष्टा भी नहीं होते वैसे दिखाई पड़ेंगे मिथ्यात् तो बुद्धि आ जाती है ज्ञान का फल दे रही है अज्ञान लेवैतावास्य द्वैता आवास जो है अज्ञान का लेस है है चल विद्यो अभिभावक ज्ञानी को दबा नहीं सकते अज्ञान ज्ञानी को घेरे देने की आवश्यकता वो अज्ञान का लेस जो विद्या का लेस पड़ा हुआ है ज्ञानी को कुछ बिगाड़ नहीं सकता वो इसलिए दुर्बल जो हो चुका है ज्ञान बलवान हो गया अज्ञान दुर्बल हो गया है दुर्बलवार निश्चय यह निश्चय किया जाता है कि संग ज्ञान से अमृतत्व हेतु क्यों नहीं जाता ज्ञान है, है अमरत्व का हेतु है एक यही आकर्षक होता है टीका देखिए त्रिप्पणी में दस प्यार है ना छोटा प्यार स्वतः होता है जी का प्रतिबंधिका नहीं है क्यों अज्ञान का मैं अज्ञान को द्वार बना करके मैंने अविद्या को द्वार बना करके तो प्रतिबंधिका है स्वतः प्रतिबंधिका नहीं है वो क्यों ईश्वर के साथ है वो नहीं जीव सृष्टि में अंतरेगा ईश्वर सृष्टि से बंद तत्व नहीं दिला जीव सृष्टि के बिना ईश्वर सृष्टि का भी नहीं है ये मकान में जो भी ईटा पत्थर लगे हैं वो मूल कारण ईश्वर है मिट्टी ईश्वर ने बनाई हुई है लकड़ी लुकड़ी ईश्वर की बनाई हुई है ठीक है तो सभी के लिए बराबर है वो उसमें अभिमान नहीं है अभिमान किसमें है जब बाद में सांचे में ढाल करके ईटा के रूप दे दिया जीव सृष्टि है मिट्टी पर ईटा के रूप देना और मिट्टी की जोड़ जोड़ करके मकान के आकार देना यह सब जीव सृष्टि इसी में झरना है ईश्वर सृष्टि में कोई झगड़ा है जीव सृष्टि में मेरा तेरा जो होता है जीव सृष्टि है यही है जीव सृष्टि ईश्वर के द्वारा सृष्टि है और जीव उसका भोग करता है संसार का स्वरूप ऐसा है ईश्वर की रचना है और जीव ने जैसे जल में टैक्स लगा है ईश्वर की रचना है और हमारा जल है हमारे जल यह आकाश हमारा है ये हमारे जल चलाने वाला तो विवाह है आकाश वही विवाह है मेरा है तेरा है ये सारे जीव सृष्टि है ईश्वर ने कभी इसका और उसका बनाया क्या ये भारत का ये पाकिस्तान का ऐसा बनाया नहीं बनाया तो पंचभूतों में सृष्टि कर दी इतने काम था बाद में ये बेरा तेरा सब जीव जाओ सृष्टि जीव सृष्टि बनाया इसलिए जीव, जीव सृष्टि के बिना ईश्वर सृष्टि प्रतिबंध का नहीं है जब तक उसमें अहमता ममता नहीं आती है तब तक प्रतिबंध बनाई इसलिए भी सृष्टि किसी को तो सुखद है किसी को दुखद है ऐसी स्थिति है कोई तटस्थ है इसमें से कोई लेन नहीं है कोई इसके लिए मर रहा है अगर जीव सृष्टि के बिना होता तो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए विज्ञानी पुरुष तटस्थ है इसको लेन नहीं है और अज्ञानी मर रहा है इसके लिए इसके मतलब जीव सृष्टि दुकता भी है यह स्थिति है कारण आगे कहा था फिर नया अज्ञान उत्पत्ति के लिए कारण उन्होंने कहा था कारण आदावन तस्वीर अनादित्वा और अज्ञान जो अनादि था एक बार नष्ट हो गया तो दोबारा पैदा नहीं होगा जीवन को बनाने वाली अविद्या अनादि है तो एक बार नष्ट होने पर दोबारा पैदा नहीं होता जैसे घट का प्राय अनादि मानते नहीं आई एक बार नष्ट होने के बाद प्राग्भाव फिर आएगा क्या नष्ट हो गया तो हो गया एक अच्छा आगे प्रवृत्ति फल का राक्ष तस्तः कहा अभरणिया अज्ञान का लेस स्वीकार किया जब तक तो जीवन मुक्ति अवस्था में अज्ञान तो नष्ट हो गया अज्ञान का लेस है जैसे किसी कपड़े आदमी हिंग बांध के रखा हो कई समय रख दिया बाद में हिंग निकालने पर साबुन लगाने पर भी दंड रह जाता है का। उसका उसका गंध रह जाता है इसी प्रकार अज्ञान तो चला गया है किन्तु तो अज्ञान का लेस गंड रह जाता है क्यों नहीं तो यहां प्रार्थना करो की चर्चा ही होनी चाहिए शरीर तुरंत ज्ञान होते शरीर पात्र हो जाना चाहिए शरीर पात्र नहीं हो रहा है शरीर न होना प्रारब्भ कर्म भी शेष है उसका अवस्था तो की चर्चा है प्रवृत्ति नंबर की टिप्पणी है छित प्रार्बल कर्म के द्वारा रक्षित अज्ञान है अज्ञान यश जो है प्रारब कर्म के द्वारा सुरक्षित है तब को तथ्यता अवदेव चीरम तब होगा विदेय टैक्त तो तब होगा तब जब इससे ये मुक्त होगा जब शरीर मुक्त होगा तब विद्या विधेयक होगा फिर अज्ञान लेश खत्म हो जाएगा उसका में जीवन मुक्ति अवस्था में अज्ञान लेश लेकर के काम चलता है अच्छा आगे कहा दुर्बल कहा अज्ञान दुर्बल दुर्बल हो जाता है विद्या की अपेक्षा कैसे विद्या अविभाज्य विद्यापेक्ष या दुर्बलता है विद्या अभिधाती तो विद्या के द्वारा तो दब जाने के कारण विद्या की, कार। की अपेक्षा दुर्बल है वो जो अवित दुर्बल है ये कहा अच्छा आगे ठीक है मन विद्या से कथम अविनाशी अब होगा कि जो विद्याजन्य सामर्थ्य है तो अविनाशी आपने कहा अगर विद्या जन्म है तो अनित्य होगा ना विद्या से उत्पन्न होता हो तो फिर तो अनित्य होगा यही समझा है मानो विद्यार्धम से विद्याजन््य है वो सामर्थ्य बल उस स्थिति में कथम अविनाशी खेल अविनाशी कैसे होगा कृतक विनाशीत तो यतकत्व तीनाशीव तो? जो कार्य होगा वो विनाशी होगा तो अविद्या अविद्याजन्य है यदि ये, ये जो वीर सामर्थ्य तो विनाशी होगा यदि कृतकम तद नि ये व्याप्तिवती है तो शंका है न विद्या चेहर वीरियम यदि वो वीर सामर्थ्य विद्या विद्याजन्य है विद्या से होना है उसको तो स्थिति में कथम अविनाशी फिर अविनाशी कैसे बनेगा वो? वो तो विनाशी होगा कृतक्य विनाशी तो नियमान जो कार्य होता है वह विनाशी होता है कृतक न कार्य विनाशी होता है नियम है ऐसे क्षमता ऐस करके उत्तर देते हैं न तो विद्या या बाधको विद्या का बाधक कोई उत्पन्न नहीं हो सकता अविद्या का बाढ़ विद्या है बाधिका है किंतु विद्या का रज्जु में सर्प की कल्पना अविद्या का कार्य है अविद्यावस्था है अज्ञान अवस्था है जब रज्जु का ज्ञान होगा तो, तो अब वो क्या उस रज्जु के ज्ञान का बाद होगा कभी सर्प ज्ञान का, का, का बाद हो जाता है अविद्या का अविद्या होगा क्योंकि ज्ञान जो होगा वास्तविक अधिष्ठान का जो ज्ञान होगा ये रज्जु है यम रजु ना यम सर्व यम रज्जु ज्ञान होगा क्या वो बाद होगा उसका विद्या का विद्याधक है नज्ञानक न तो विद्या बाधक अस्था को नज्ञाधक ज्ञान का नहीं है अज्ञान का तो ज्ञान कि ज्ञानकधक अज्ञान नद्याया बाधको अस्थ विद्याज अमृत वीर विद्याज बीम अमृत वैसे अमृत विद्याज बी अमृतम विद्याजन्य सामर्थ्य वो अमृत अमर एनाशी नहीं है तो विद्यालयों को बीरियम के साथ अमृत करना विद्यालय बीरियम अमृतम ऐसा करता अमृत है ऐसा अमृत करना अतु तो विद्या अमृतत्व निमित्त मापन होती इसलिए एक शिक्षा होता है विद्या अमृतत्व को उत्पन्न नहीं करते केवल निमित्त बनती जैसे अधेरे के घट के लिए निमित्त प्रकाश वो प्रकाश अंधेरे में घट को पैदा नहीं करता किंतु निमित्त बन जाता है वहां अधेरे से आच्छादित नहीं भाष रहा था प्रकाश जलते ही भाषने लगते इसी प्रकार यहां भी अज्ञान को भी अंधेरे से ढका हुआ है हाँ। और वो ज्ञान होगा तो वो अंधेरा हट जाएगा अज्ञान को भी अंधेरा कहा है तमा आशी तमशा गुढ़ अध्यादि आता है तो तमसा होता है अज्ञान के लिए प्रयोग होता है मानी ढकने वाले को अंधेरा बोलते हैं जैसे ये अंधेरा रात्रि में वस्तु को ढक देता है हमारे दृष्टिकोण से बाहर हो जाता है फिर हम लोग प्रकाश जगाना पड़ता है वस्तु देखने में उस प्रकार अज्ञान वो वस्तु को ढक रहा है कौन से वस्तु को आत्मा को ढक रहा है जो आत्मा है उसको नहीं करके दिखा रहा है अंधेरा तो एक ही काम करता है जो जगत का अंधेरा है केवल वस्तु को ढक देता है यहाँ तो रूपांतर करने की शक्ति भी है पड़ी होती है रज्जू वो रज्जू का अज्ञान आ करके रज्जू को ढक देगा रज्जू दिखती तो आप उसको ही नहीं पोल रज्जू ढका होगा उस काम और रूपांतर क्या करते विक्षेप शक्ति वहां सर्व रूप से दिखा रहे हैं दूसरा रूप रूपांतर दिखाने की शक्ति अध्यान में इतनी चमत्कारी है इसलिए अघटित घटना प्रति ऐसी माया माया का ऐसे लक्षण करते हैं जो घटना नहीं चाहिए घटना असंभव घटना है उसको भी घटना में कुशल हो उसको कहते हैं माया ज्यादा माया ऐसी माया चमत्कारी है अच्छा अतो विद्यामित निमित मातम भवन ये जो विद्या है ज्ञान है अमरत्व के लिए अमरत्व के प्राकृतिक प्रार्भभाव के लिए केवल लिमित्त तो बनना है न जी अमरत को उत्पन्न नहीं करती क्यों नारायण आत्मा बलहीन व्यक्ति लव्य पुण्रपुपा यह आत्मा बलहीन व्यक्ति को नहीं मिलता जो बलवान होगा उसको मिलेगा मानी बल कैसा बल शारीरिक बल नहीं नहीं तो सबसे पहले हाथी को मिलना चाहिए आत्मा मनोबल मैं मनुष्य हूं मनुष्य हूँ या दिन भाव रहेगा तो दिन भाव में रहेगा हाँ। हम मनुष्य अहमदेह अहम सचिदाम धन आत्मा स्मीय बुद्धि को बल कहते हैं आत्मा बल ऐसा बुद्धि होना यह विद्या से बुद्धि प्राप्त होती है ऐसा बल प्राप्त होगा ये कहा नारायण आत्मा बड़ाहीन लि बलहीन व्यक्ति के द्वारा ये आत्मा प्राप्त होने वाला नहीं है रोने वाले जो मिलने वाला नहीं है थोड़ा सूरवीर चाहिए हम ब्रह्मास्मीय भाव में जाए, जा सके उसको मिल है इसी चला लोटे भी ये तो वैदिक दृष्टान्त हो गया में भी देखा गया कहते हैं ने बल बलवान होता है खाली शारीरिक बल बलवान नहीं होता एक हाथी जैसा व्यक्ति इतना इतना बलवान व्यक्ति है उसको एक व्यक्ति अपने अंकुश के चंगुल में कर देता है किसके आधार पर किया उसने उसके पटने की कला है ज्ञान है उसके पास आत्मज्ञान नहीं वहां किंतु तो लौकिक ज्ञान तो है किस तरह इसको कब्जा किया जा सकता है ज्ञान उसके अधीन हो जाता ये ये हो है ये कहना आते हैं लोग बलम अभिन हो जाते न शरीर आदि सामर्थन यथावास्तय कहा लोगों ने देखा गया है विद्याजन में जो बल होता है वो दूसरे को दबाता है न शरीर आये सामर्थन शरीर आदि के बल काम नहीं करता भी हाँ, हाँ नहीं करता शरीर आदि सामर्थन हाँ यथावास्त्या जैसे हाथी आदमी को देखा है कहाल राजा हाथी इतने शक्तिशाली होता है वो उसको ए, एक एक व्यक्ति सामान्य व्यक्ति के चंगुल में पड़ते घूम हो रहा बैठो बोले तो बैठेगा उठो बोले तो उठेगा रमडवीति में था एक हाथी शाम के समय में संखम बजे आरती में आता था अभी भी होता है। दो थे एक तो मर गया एक था जब आरती के घंटी बजे ही आ हाथी आ गया वो ऐसा मैंने सिखाया गया तभी तो आया वो नहीं तो क्यों तो हाथी मनुष्य में चंगुल में हो जाता है लोग न भी देता है विद्याव एक बदम अभिभा न सरिराज शरीर निकास किया टिप्पणी दोनों में एक नंबर भी है विद्या अभिव्यंग्य अमृतत्व विद्या बल से द्वार है विद्या के द्वारा जो अभिव्यंग्य है अमृत उत्पाद्य नहीं है अभिव्यंग्य है माने प्रकाश होना है अमृतत्व अमृतत्व अपना स्वरूप है वो उत्पाद्य नहीं है अभिव्यंग है अभिव्यंग का अभिव्यंजक ऐसा में विद्या से द्वारा विद्या बल वहां द्वार बन जाता है अपने जो अमरत्व है उसके अनुभूति के लिए विद्या काम कर जाती द्वार बन जाती है इसमें श्रुति अनुकूल अनुकूल स्मृति अनुकूल करते हैं क्या न्याय में आत्मा पलही नो तो मुंडे को प्रशन लाभ करने के रख दिया है दो नंबर त्रिपुर्ण विद्या बल बढ़ातर भाव इसम लोग प्रसिद्ध विद्यावल ही अन्य बल को दबाने वाली होती है होता है ऐसा लोग प्रसिद्धि है तो, बुद्धिर्य से बलंत निर्बुदय से कुतो बलम बने से वो मदोन्मत्ता सशके नंत्र है बुद्धिर्य से बलंत्य जिसके पास बुद्धि हो मानी विद्या होगी जानकारी हो बल तस्य उसी पास बल होता है निर्बुदय से कुतोबलम जिसके पास जानकारी नहीं है उसके पास कहाँ से बल आता है बुद्धिर्य से बलंत्य मेरे बुद्धि से कुटो पदन कहां से बताएगा उसके पास क्यों बने शिंगो पदन बताइए शेर और की और खरगोश की कहानी लाई वो खरगोश ने शेर को कुएं में डलवा दिया क्या शरीर से डाल सकता है क्या नहीं डाल सकता बुद्धि से डरवाया पर कहानी है उसमें में ऐसे ऐसी कहानी बहुत सारी कहानियां तो, <clears throat> है तो ये कहने गोरव विद्यावल में बलांतरा विभाग अभिभावक लोक प्रसिद्ध हम विद्या बल ही अन्य बल का अभिभावक होता है माने दबाने वाला होता है ऐसा लोग प्रसिद्ध है एक लोके भी, भी एक लोके भी विद्याजन्वती लोक ने भी ये देखा है विद्याजन्म जो बल है सामर्थ्य है शक्ति है वही बलदान होता है कैसे न शरीर आदि सामर्थ्य में शरीर आदि का बल काम नहीं करता लोग देखा कैसे यथा हस्तिया देखा जैसे हस्ती एक सामान्य व्यक्ति का बहुत में, में हो जाता है जंगल का इतना बलवान का टिपेंड करें बारह बलाधिको की हस्तियादी मनुष्य की अपेक्षा अधिक बल है किसने हाथी बलाधिको की बल अधिक है वहां अधिक बल होने पर भी बल होने पर भी हस्तियादि जो हाथी आदि है और भी साथ गैना है हाथी है बहुत सारे जानवर हैं जैसे हस्ती आदि विद्या होतो अंकुश अंकुशादी के जानकार रखने वाले व्यक्ति इसको इस तरह पकड़ा जाता है ऐसा जानकार रखना अंकुश होता है हाथी को पकड़ने के लिए अंकुश होता है अंकुशाद विद्यावत हो हस्ती पटा देख जो हस्तीपट होते हैं मावत मावत जिसको बोलते हैं उनके भ्रषम विभेटी मावत से डरता है बोलता है माव नहीं तो मारेगा वो लोहे का छड़ मार देता है तो डरता है भ्रषम विभेटी बार बार डरता है बार बार करता द्विवेदी एवक शुभ और कदम लोग करते हैं ये स्पष्ट है लोक में ऐसा है क्या अच्छा ठीक है देखिए यावत जो है काम जाए मानो द्वैता भाषो देखो ज्ञान होने पर भी द्वैत तो रहेगा द्वैत का भाष आभास रहेगा ये नहीं कि द्वैत मिट जाए कुछ भी न दिखे अंधा हो जाए ये बात नहीं दिखेगा वैसे ही दिखेगा क्योंकि बुद्धि तो बदल जाएगी पहले सत्यत्व तो बुद्धि थी अब मिथ्यात्व तो बुद्धि आ जाएगी इतना फर्क पड़ेगा ज्ञानी और अज्ञान ना कि जगह बिल्कुल बंद हो जाए ऐसा नहीं होगा वैसे देखेगा जैसा को हरा गे गे तिला को हराई देखेगा पिला को खिलाई देखेगा ऊंचा ऊंचाई जाएगा नीचा नीचा जाएगा यह व्यवहार वैसे ही रहेगा क्यों तो पहले जैसे बुद्धि से व्यवहार करता था सत्यत्व बुद्धि से अब बुद्धि समाप्त हो जाएगी इतना खेत है ज्ञानी ज्ञान का यही बोलना चाह रहे हैं यारो देता जाए मानो द्वहितावास हो जब तक तो देहपात नहीं होता है माने विधेयक मुक्ति में नहीं जाना है जीवन मुक्ति अवस्था में है ज्ञान हो गया है तो द्वैता भाष है और द्वैत नहीं है द्वैत का आभाष है जैसे हेतु आभाष होता है हेतु जैसा वैसे द्वैत जैसा हो जाता है पहले द्वैत सत्य होता था अब द्वैत को जैसा लगाता है ऐसा हो जाता है द्वैताभाष हो विद्या बाध्य थे ऐसे विद्या के द्वारा बाधित होता है बाधित हो न्वे को सप्त मेरे को वो दबा नहीं सकता द्वैतावास ये बुद्धि होगी ज्ञानी के निश्चय ऐसा होगा अभी हमि सब सपनो थी मुझे वो दबा नहीं सकता वो द्वैतावास इस यही एक सामर्थ्य आ जा रहा ज्ञानी में यही एक वीर कहा सामर्थ्य कहा ऐसा आ जाए रहा माना जब तक शरीर है तब तक, तक द्वैतावास तो रहेगा किंतु तो द्वैतावास मुझे आओ सत्यत्व बुद्धि को द्वारा दबोच नहीं सकता क्यों सत्यत्व बुद्धि होने तब लड़ाई झगड़ा नहीं मेरा होता था गज्जू में जब झूठा सर्प समझ लिया उसके लिए कोई लड़ाई करेगा या भागेगा उसको झूठा सर्प मानने के बाद पहले भागता था दर्द होता था सीपी में चाणी देख करके लोभ होता था कि तो तो पता लग गया कि सीपी का टुकड़ा है अब लोभ उठेगा वो उसके लिए प्रवृति होगी अब न प्रवृत्ति ना, ना निवृति सर्प देख करके निवृत्ति भी नहीं है और सुप्ती में चाणी देख करके प्रवृत्ति भी नहीं होगी पहले होती थी सत्य बुद्धि थी वहां अब हो जाएगी कब तो अधिष्ठान ज्ञान का यहां भी आत्मज्ञान हो चुका है उसको होने के कारण द्वैताभास दिख रहा है द्वैत में दिख रहा है द्वैता भाष है ये हो जाओ दबा नहीं सकता ऐसे एक सामर्थ्य आपके अंत चरण रहना इसी का नाम है आत्मबल यही आत्मबल मान रहे हैं यादव भी है आत्म जाओ द्विताओ यह जब तक शरीर है अंतिम स्वास्थ्य तक द्वैत द्वैत दिखेगा सत्य रूप में से नहीं देखेगा उदर्भ में दिखेगा द्वैत नहीं दिखेगा द्वैताभास दिखेगा रहेगा यही होगा विद्या बाध्यते विद्या बाधित होना ज्ञान से बाधित होना आत्मज्ञान से बाधित होना बाधित होगा ही होगा ना न नाम अभिव्यक्त सम्मति ये बुझे और दबा नहीं सकेगा मैंने सत्यत्व बुद्धि देकर के मुझे परेशान नहीं कर सकेगा विधि और सबोधी ऐसा मन में वृत्ति बन जाए इसी का नाम वीरिय का है आत्मना बिंदते शब्द करते एक बल आत्मबल इसका नाम है तब तस्विनाश हो उसका जो अविनाश है वो सामर्थ्य का विनाश माने अमृतत्व या अमृतत्व अपना स्वरूप समझेगा तो ऐसा बड़ा आ जाएगा अपना स्वरूप को अजर अमर समझेगा तो ऐसा बड़ा आ जाएगा ये तो कहा विद्या कार या अवाध्यत्व अभिप्राय कहा उसके जो तो कारण है अमृतत्व का निमित्त क्या है विद्या वो बाध्य नहीं है विद्या इसी अभिप्राय से बता दिया है यहाँ ये अविनाश करके वीर को सामर्थ्य को अविनाश कहा यदि भी वृत्ति विनाशी है फिर भी वो जो विद्या है वो अविनाशी होने के कारण उसको भी अविनाश सद होगा न स्वरूपनाश का अभाव स्वरूपनाश के अभाव को लेकर के नहीं स्वरूपनाश तो उसको होना ये एक बल भी एक मनोवृत्ति है वृत्ति का पास हो जाना आगे जाकर ऐसा कहा ट्रिपड़ेगा कि, अवस्थम है ना आत्म ट्रिपड़ेगा अवस्थम त्रिगोध विस्तृत एक विश्वास बिल्कुल निश्चित विश्वास हो उसी वो सिर्फ अवस्थम सदस्य बोलते हैं अगिटी का प्रतिबोध पदस्य यौगिकम अर्थम व्याख्याय रूढ़िम अभिप्राय जैसे अभी तक तो योगिक अर्थ बता रहे थे मैंने प्रकृति और प्रत्यय से जो अर्थ आता है उसको योगिक अर्थ बोलते हैं यहाँ समाज था बोधन बोधन प्रति प्रतिबोधन यह भी एक यौगिक शब्द होता है जैसे धातु और प्रत्यय मिलाते हैं आप पच धातु होता है मृगुल प्रत्यय करेंगे तो क्या शब्द बनेगा पाचक पच धातु का अर्थ क्या होता है पाकर्ता पाप होता है पच धातु पाक अर्थन है पाक और मृगुल प्रत्यय किस अर्थ में होता है करता तो क्या होगा पाक करता पाचक शब्द निकलता है पाकर्ता क्या अर्थ निकलता है इसको कहते हैं यौगिक शब्द यौगिक है माना हमने धातु का अर्थ भी लिया और प्रत्यय का अर्थ भी लिया जोड़कर का अर्थ किया वैसे यहां पर प्रतिबोध विक्रम तो है बोधम बोधम प्रति ऐसा है ये भी यौगिक शब्द अच्छे व्याख्या कर रहे थे क्योंकि शब्द का ज्ञान चार प्रकार से होगा कभी यौगिक रूप से कभी रूढ़ से कभी योग कभी यौगिक रूढ़ हमारे सामने जब शब्द आएंगे और ये संस्कृत जगत की महिमा है सभी में ऐसा ही होता है अभी योगी के रूप से शब्द का ज्ञान होगा और कभी रूप जैसे गो शब्द है गो गो है गो गिदी गो तो चलने वाले को तो लोग गाय पाएंगे तो हम लोग किसने आएंगे गाय यही होता है गच्छती दि गो गमेर गो गुनाधि सूत्र है गम धाति से गो प्रत्यय करें तो गो शब्द बन जाएगा गमेर गो ऐसा गुणाधि सूत्र है गो प्रत्यय होता है डॉकार हो जाएगा और दम धार्वों का अंकर तीर्थ सामर्थ्या तभी जोड़ा वो बन जाए। तो गच्छती गो अगर आप योगी का चलेंगे, तो जितने चलने वाले हैं सबको गो कहना पड़ेगा वो शब्द एक रूढ़ कर दिया गया विशेष चौपाया जानवर है सभी जानवरों को गो नहीं कहते इसको रूढ़ बोलते हैं वो शब्द रूढ़ है यौगिक नहीं यौिक लेंगे तो जितने चलने वाले हैं तो है, तो चूआ है, भी है साप भी है मंशिक सब गो में आ जाए तो प्रसंगों को लेकर के शब्द अर्थ करना होगा नहीं कि मनमाना ढंग से हम अपने मनमाना नहीं कर सकते हैं मर्यादा है संस्कृत में चार तरह के शब्द पाए जाते हैं यौगिक शब्द रूढ़ शब्द योग रूढ़ यौगिक रूढ़ चार प्रकार के होते हैं तो यहां अभी तक यौगिक अर्थ ले करके प्रतिबोध वितम मतन का अर्थ कर रहे हैं प्रतिबोध शब्द का अर्थ कर रहे थे अब कहना चाहते हैं रूढ़ अर्थ को लेकर के कहना चाहते हैं अब दो आता, गुरु को लेकर के दो दो विषय बनाएंगे ये बोलना चाह रहे हैं एक आया प्रतिबोधो अवश्य यौगिक अर्थन क्या क्या है समाज भी यौगिक है माने प्रति शब्द का क्या अर्थ होता है और बोध शब्द का क्या अर्थ होता है ये दोनों मिला करके प्रतिबोध बनाया गया दोनों अर्थ मिलाकर के बनाया मिला माने समुदाय शक्ति से अर्थ लेंगे जब अवयव शक्ति से अर्थ लेंगे तो यौगिक शब्द कहते हैं और समुदाय शक्ति से अर्थ लेंगे जब ग्रूढ़ माना जाएगा ठीक और जहां समुदाय शब्द भी घटे यौगिक शब्द भी एक ही में घटता हो उसको कहेंगे योग रूढ़ जैसे पंकजादी शब्द होते हैं योगी का अर्थ भी घटता है पंकजा था पंकज और रूढ़ भी घटता है उसमें माने पंकज माने जितने कीचड़ हो सबको पंकज नहीं बोलते हैं विशेष कमल भी पंकज बोलेंगे बेढ़ाड भी होते हैं उनको पंकज नहीं बोलते तो योग रूढ़ होता है और यौगिक रूढ़ शब्द एक होगा वो अर्थवित्र होगा कहीं योगिक अर्थ लेना होगा कहीं गुण अर्थ लेना होगा जैसे उद्भिद शब्द आता है उद्भिद उद्भिन्न की उद्भिद धरती को खोड़ करके जो निकले उसका नाम है उद्भिद पेड़ पौधे को उद्भिद मता गुणवादी को उद्भिद सबसे से कहा है और ये, ये एक विशेष को भी उद्भिद कहा जाता है उद्भिद आगे ये इत्यादि वाद्य विमान शब्द है तो चार प्रकार होते हैं उनमें से अभी यौगिक रूप से प्रतिबोध शब्द की व्याख्या कर दी गई अब तक अब करना चाहते हैं प्रतिबोध पद से यौगिक व्याख्या हो गई करके अब ग्रभिप्रायढ़ मानिए उसको प्रतिबोध शब्द का अर्थ रूढ़ रूढ़िप्रा से व्याख्या करते हैं अथवा अथवा प्रतिबोध विदित मतम इति ये जो शब्द आया है प्रतिबोध विदित मतम हमने तो यह बोधम बोधम प्रति प्रतिबोधन प्रत्येक बुद्धिवृत्ति के साक्षी रूप से जो तो भास रहा है वही ज्ञान है वही आत्मा है ऐसा कहा था वही समय ज्ञान नहीं कहा था कि अब कहते हैं अथवा प्रतिबोध विदिम मत सकृत अशेष विपरित निरस्त संस्कारेण स्वप्न प्रतिरोधक यदि तदेव मत ज्ञात ऐसा रूढ़ एक ही बार अशेष विपरीत गिरस्था संस्कार सारे संस्कार विपरीत संस्कार नष्ट करके एक ही साथ दृष्टांगे ऐसा भी हो जाता है ओम ब्रह्माश्मी होगा तो सब संस्कार नष्ट हो जाए ऐसा ना हो जाए स्वप्न प्रतिरोध जैसे सोया हुआ व्यक्ति जटता है तो वो सब के सब को वहीं छोड़ करके आता है स्वप्न के पदार्थों को वही छोड़ करके आ जाता है खाली जाता है स्वप्न में जाते समय खाली जाता है आते समय खाली आता है इसको सृष्टि करना अति सरल है जागृत अवस्था में सृष्टि करना थोड़ा कठिन है हाँ स्वप्न में सृष्टि करना बड़ा सरल है कोई साधन नहीं एकदम तो बना देता है सोचा मकान हो गया और यहाँ मकान लगाने कितने पसीना रहा होंगे सब कुछ हो जाता है तो ये प्रतिबोध स्वप्न प्रतिबोध जैसे स्वप्न से जगा हुआ व्यक्ति होता है उसने सारा अपने संस्कारों को हटा करके संपूर्ण वहीं पर जो तो दृश्य था वही त्याग करता जगा हुआ व्यक्ति ऐसा होता है यहां भी जगा हुआ तो व्यक्ति होगा अज्ञान से जगा हुआ तो प्रतिबोधित आएंगे ऐसा प्रतिबोधित तदेवई ज्ञान है ज्ञापन बहुत तीन नंबर की टिप्पणी स्वप्न प्रतिबोधक जल विद्वी यथा स्वप्न सदर्भा स्वापारेचित महता शब्दे न छटी थी प्रतिबोधित तो जैसे कोई व्यक्ति एकाए कोई शब्द हो गया स्वप्न देख रहा था अच्छा बुरा गुरु या सुभाषन कोई स्वप्न देख रहा था सोते शो, समय का एकाएक कोई विशेष शब्द हो गया उसे एकाएक जगता है जब एक स्वप्न शब्दाप स्वाप आप उसके सुसुक्ति में होने वाला जो कार्य है सब को छोड़ देता है स्वप्न में केवल जब महता शब्द कोई विशेष शब्द सुनाई पड़ता है उसको झटी प्रतिबोगिता से एकाएक जब जगता है वो व्यक्ति स्वप्न से विशेष शब्द आदि कोई हो गया कोई तो एक घटना घटी तो एकाएक जगता है प्रतिबोगिता से सत्य एवं विशेष स्वात्मा भाव और उपलक्षित आत्मविवित्व होती उसका स्वप्न के अभाव दिखाई पड़ेगा क्या दिखाई पड़ेगा स्वप्न अभाव से उपलक्षित अपना स्वरूप दिखाई पड़ता है स्वप्न तो अभाव से उपलक्षित होगा आत्मा वहां अभाव आत्मा है वह स्वप्न देख के आया हुआ आत्मा है उपलक्षित आत्मविद्ध होगी तथा उसी प्रकार तत्वशी अब ये सारे संस्कारों को नष्ट करेंगे एक ही आत्मज्ञान होना उसका नाम प्रतिबोध है तो कैसे तरह तत्वशीदी तो महता शव महान शब्द है छोटा मोटा शब्द नहीं है इसलिए महावाक्य बोलते हैं महाता शब्द ना बहुत बड़ा शब्द है हैं दो, दो पद तीन पद है पद तो तो दो अश महान हो गया तत्व वशीदी महता शब्दा तत्व से जो महावाक्य है इसे महान शब्द बोला महावाक्य है मारे शब्द तो थोड़े हैं किंतु अर्थ महान है जिसके आप समझ लेंगे कितने साल हो गया अभी तक समझ नहीं आया ये स्थिति बोलना बहुत सरल है तत्वशी तो बोलना सरल है उसको घटाना हम ब्रह्माष्टी होना बहुत मुश्किल बात हो जाती है तो तत्वशी तो य गुरुवारी प्रतिबोधित किया गुरुवाणी के द्वारा प्रतिबद्ध कर दिया गुरुजी जी ने बताया तत्वशी तो तुम ये ब्याो तुम तो सचिदा में आपका ऐसे गुरु ने बताया इस शब्द द्राविड़ कृष्णा विद्या तत्काल्यव उपलक्षण तत्काल जैसे उन्होंने सुना उसी काल में क्या होगा हम ब्रह्मास्त में हो जाएगा उसको कैसा होगा कृष्णा विद्या संपूर्ण अविद्या और उसका कार्य संसार अविद्या और अविद्या का संपूर्ण कार्य के अभाव उसके दृष्टि में अभाव हो जाएगा अविद्याद्या का कार्य भी नहीं उसके द्वारा उपलक्षित ब्रह्मानुभूय ब्रह्म का अनुभव तरह लग जाता हम ब्रह्मास्त में यही अनुभव होगा उसको तत्नशिश करने पर ये न जिस ज्ञान तो तो से ऐसा होगा तब तो तत्व जन्म ज्ञान से होगा क्या बाक्य जन्म ज्ञान से होगा ये ज्ञान में होगा प्रतिबोध उसी ज्ञान को प्रतिबोध शब्द महाराज के जन्म जो ज्ञान है वृत्ति अंतकरण की वृत्ति अंतर्माश में वृत्ति इसका प्रतिबोध शब्द प्रतिबोध शब्दार्थ केवल जो न्यूनतम ब्रह्म उसी ज्ञान के द्वारा जो विदित ब्रम है वो पत हो जाता है समय हो जाता है ऐसा फलना लेकर अथवा भाषण कर अथवा गुरु उपदेश प्रतिबोध है गुरु का उपदेश को प्रतिबोध माना पहले वाला पक्ष क्या रहा ज्ञान को देना दूसरे वाले पक्ष उपदेश को ही प्रतिबंध मानो तब तो बसी बात की कोई उपदेश है इसी को प्रतिबोध मानो तजन्य ज्ञान नहीं अथवा गुरु उपदेश प्रतिबोध है गुरु उपदेश को ही गुरु का उपदेश है वही प्रतिबोध समझना के उस ढंग से समझ लिया तो प्रतिबोध व्यदित हो जाएगा वो बता हूं इसके उभ प्रतिबोध शब्द प्रयोगो होती प्रतिबोध शब्द दोनों में है स्वप्न से जगा हुआ व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है और इसे वो तो दृष्टांत दृष्टांतर है तत्वशी जन्म ज्ञान को भी प्रतिबोध शब्द से स्थित हो जाता है और गुरु का उपदेश को भी प्रतिबोध शब्द से प्रयोग होता है दोनों में प्रयोग है कहा क्योंकि देखो सुख्ता प्रतिबुद्ध हो प्रतिबोध ऐसा दोनों जगह प्रयोग है सुख्ता प्रतिबुद्ध सोया हुआ व्यक्ति जग गया ऐसा मानते हैं और गुरुड़ा प्रतिबोधक यह अज्ञानी था गुरु ने इसको ज्ञान करा दिया जगा दिया दोनों तरफ प्रतिबोध करने का प्रयोग होता है पूर्वम्थ पहले वाले व्याख्या सही है तीन व्याख्या यहाँ हो चुकी है तीन व्याख्या पहली वाली व्याख्या बोधम बोधम प्रति प्रतिबोधक यह मुख्य व्याख्या बार बार दोनों सही व्याख्या नहीं है एक पूर्वम तथा पहली बार यथाथम बोधन प्रति योगी का कले की व्याख्या थी वो सही है उभ गुरुप्रवेश चार नौ प्रतिबद्ध मुक्ति बिलासार्थ विशेष पहले वाले ने सकृत ज्ञान पक्ष था यह कहीं पर दो पक्ष लिया था मान ये रूढ़ पक्ष में पहले वाले में क्या होगा एक एकाई ज्ञान हो गया यहां पर गुरु का उपदेश होगा उसके बाद बाकी का मनन करेगा उसके बाद ही ज्ञान होगा यहां मुक्ति में बिला पर आएगा उसे मुक्ति तत्काल है पहले बारे उपदेश जन्मत्व से अनुसंधान स्वप्रयत्न निरपेक्ष तो दोनों में आवश्यकता है उपदेश चाहिए और स्वप्रयत्न निरपेक्ष प्रयत्न से होने वाला नहीं है वो ज्ञान अपने आप होने वाला है नई ज्ञान तो में पवित्रम यह विद्यते तब स्वयं योगी नींदते चतुर्थ ज्ञान है ज्ञान के समान पवित्र वस्तु संसार में है सबसे पवित्र है ज्ञान किंतु कब होगा कहते दे तब स्वयं योग संक्षिप्त अपने आप हो जाता है ज्ञान उसके लिए कुछ करने की आवश्यक है किंतु योग से संक्षिप्त होना चाहिए आपको आपने योग योगिद्ध कर दिया मान साधन के द्वारा उर्वरा भूमि बना दी तो ज्ञान सुध हो जाए महाभारत के सुरूपये ज्ञान हो जाएगा देखा क्रूर अनुभावे अच्छा आगे का पांच वह प्रयोग किया रूढ़ी को अनुभव करवाते हैं दोनों में समान है किंतु पहली वाली देखे सही है पहली वाली माने योगी को सही है रूढ़ी अनुभव है कि क्या आगे टीका होगी टीका रहे अशेषतार विपरीतों विरस्थ संस्कारों ये बोधे नही जिस बोध के द्वारा संपूर्ण संस्कार नष्ट हो गए भाषण बोलते हैं कोई वासना नाम की चीज ही नहीं अशेष तैयार ये भी शेष न बचे उस अशेष बोलते हैं संपूर्ण रूप से विपरीतों विपरीत भावनादि समाप्त हो गई इसकी विपरीत संस्कार जितने बचे विपरीतों संस्कार हो विपरीत संस्कार निरस्त हो गए ये न बोधे रंजित गोद के द्वारा सब प्रतिबोधा और प्रतिबोध शब्द का ये होता है विवेदक कृष्ण अविद्यास्कार निवर्तन एक ही साथ संपूर्ण अविद्या और अविद्या के संपूर्ण कार्य के निवत्तर जो ज्ञान होगा रहा है उसी को प्रतिरोध सबसे कहा गया सत्य बुद्ध यह सत्य मुक्ति का कारण है सकृत विज्ञान वाला पक्ष है टिप्पणी मौकी विपरीत बने अनात्मगोचर विपरीत संस्कार क्या है अनात्म को विषय करने वाला जो संस्कार है उसको नष्ट हो जाता है एक ही बात कहा आगे ठीक है प्रतिबोध सबदस्त प्रेगा व्याख्याता या वाक्य भाष्य में प्रतिबोध शब्द का था भाष्यकार ने तीन प्रकार से व्याख्या की एक तो यौगिक अर्थ के किया और दो गुरु लेकर के किया गुरु उपदेश अथवा संकृत साफ हो जा रहा सबका दो अक्षण किया है प्रतिबोध सौदश त्रेधा व्याख्या था तीन प्रकार से व्याख्या कर दी गई प्रतिबोध शब्द की तथा आद्यम व्याख्या उत्तम विद्या पहले जो व्याख्या है तो यौगिक अर्थ वाला बोधम बोधन प्रति प्रतिबोधन ये व्याख्या ठीक है वाला ूर्व कथित अंकूद पूर्व तो यहां पहले वाला जो थी। बोधं, बोधं, दुण। दुण जापका, जापका है जो बोधम बोधम प्रति यह व्याख्य योगिव्याख्या गुरुपुरक्ष सत्य प्रतिबोधन व्यापक व्यापक आत्मा सन्धान विनाक्ष अवगम असम पाठ्य नए पर अपरोक्ष है वो तो बिना परोक्ष के तो भी सीधे चाहिए और आगे भी अपरोक्ष अवदमा वहां भी मात्रा होनी चाहिए अपरोक्ष अवदमा ये कहना चाहते हैं गुरु उपदेश सत्य सत्य भी गुरु का उपदेश होने पर तो तो भी गुरु उपदेश हो गया होने पर भी प्रतिबोधम जो गोधम गोधम प्रति प्रतिबोधम उपदेश होने पर भी आत्मासंधाना जो व्यापक आत्मा प्रत्येक बोध का व्यापक प्रतिबोधम या प्रतिबोध शब्द नकुंसक अव्य भाव होने से नकुंसक ले प्रयोग किया गया है यह प्रथमानुमा समझना सप्तम्त समुद्र तो तृतीय सप्त बहुत सूत्र है अव्य भाव अथो पंचम का सूत्र है अब अत शब्द जितने भी होंगे अव्य भाव में सुहादिवेंगे क्या हो तो जाता है अम हो जाता तो है किन्तु तृतीय तो तो सप्त तो तो में वैकल्पिक होता है या सप्तमी है यहाँ पर प्रतिबोधिशु ऐसा भी कर सकते थे अथवा प्रतिबोधन ऐसा भी कर सकते हैं नातंत्र पंचम सूत्र अतो सूत्र का बाधक छूत्र है ना सबोप्रपुषकार का बाधक सूत्र है नपुरश अलिंग में शुभाव का लुभ होना चाहिए किन्तु लुप नहीं होगा सब विभक्तियों का अंग हो जाता है अव्य बात अदंत से परिवहत प्रतिगोप अदंत है इसलिए अंग हो जाता है सप्तमी आसम है ध्यान देना प्रतिबोध है शुरू ऐसा करना प्रत्येक बुद्ध वृत्ति में यह है एक गुरु प्रदेश से सत्य में गुरु का उपदेश होने पर प्रतिबोध हमारे प्रत्येक बुद्ध वृत्ति में व्यापक आत्मा अनुसंधान उस प्रत्येक जहां हमारी बुद्धि वृत्ति कर रही है वहां पर आत्मा जरूर है ऐसा देखना जैसे धूम को देखने पर अग्नि का ज्ञान होता है व्यापक है अग्नि व्यापक के ज्ञान से व्यापक का ज्ञान होता है क्योंकि एक hmm! संबंधी ज्ञानम अपर संबंधी स्मारकम धूम संबंधी ज्ञान है किंतु अपर संबंधी अभि संबंधी स्मारक बन जाता है और ज्ञान इसी प्रकार यहां भी बुद्धिवृत्ति के होने पर आत्मा का ख्याल आ जाता है आत्मा के बिना बुद्धिवृत्ति बन नहीं सकती है यही है तो गुरु पदय से सत्य भी प्रतिबोधम प्रत्येकोधों में मानी बुद्धिवृत्तियों में व्यापक आत्मसंधान बिना व्यापक आत्मसंधान के बिना अपरोक्ष अवरम असंभान अपरोक्ष काम नहीं होगा मां व्यापक आत्मा के ज्ञान नहीं होगा तो अपरोक्ष नहीं होगा माने बुद्धि किस क्या ज्ञान आपको हुआ किस विषय में ज्ञान हुआ उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है अगर आत्मा को तो नई पहचानना हो तो किस विषय के ज्ञान हुआ जान नहीं सकते आप क्योंकि तो जड़ है जड़ होकर के चेतन बन रही है बुद्धिवृत्तियां तो आत्मा का संबंध एक हो नहीं सकता आत्मा ज्ञान वहां काम करना है आपका ये कह रहे हैं गुरु गुरु से प्रतिबोधम प्रतिबोधन प्रत्येक बोर्ड में व्यापक जो प्रत्येक बोध में व्यापक है प्रतिबोधम प्रतिबोधन प्रथमांतमाशना सप्तमी अर्थ में समय प्रत्येक बोर्ड में अब समाशाइ व्यापक है आत्मानुसंधान होना तो उसके व्यापक किसके व्यापक उस वृत्ति का व्यापक वृत्ति व्याप्य है और आत्मा व्यापक है यत्र वृत्ति तत्र आत्मा जैसे यत्र धोमा तत्र बंदी ठीक इस प्रकार व्यापक और अनुसंधान के बिना जरूर वो अनुसंधान होता है उसके बिना वो वृत्ति का ख्याल ही नहीं आएगा अपरोक्ष अवरण असंभाव अपरोक्ष ज्ञान संभव नहीं है किसके बुद्धिजन्य जो विषयों का जो ज्ञान होगा बुद्धिजन्य विषयों का ज्ञान होगा वो तो ज्ञान हो ही नहीं सकता अपरोक्ष ज्ञान हो ही नहीं सकता अगर आत्मा का ज्ञान वहां न हो, हो तो आत्मा का ज्ञान जरूर है लोहे से जब जल जाता है कोई वस्तु वह अग्नि का ज्ञान जरूर अवश्य होगा चाहे ज्ञात रूप होगा चाहे अज्ञात रूप में होगा तो अग्नि का ज्ञान लोहे जला नहीं सकता ठीक इसी प्रकार यहां भी बुद्धि बुद्धिवृत्तियां जब जानकारी रख रही है विषयों को उस बिना आत्मा के उसके व्यापक आत्मा के ज्ञान के बिना एकाद्य नहीं हो सकता हो रहा है आत्मा है निश्चित हो जाता है एक गुरुपदे से सत्य भी प्रतिमोब व्यापक आत्मा अनुसंधान बिना जो व्यापक आत्मा है उसके अनुसंधान के बिना अपरोक्ष अवगम असंभव अपरोक्ष ज्ञान होना संभव नहीं किस विषयों की जो ज्ञान होना है बुद्धिवृत्ति बुद्धि से संभव भी नहीं है आत्मा के ज्ञान के बिना असंभवा सत्य उत्ते शास्त्रीय अथवा अच्छा सत्य रूपी जो कहा गया है ना सभी ज्ञान वाला पक्ष में वो शास्त्रीय नहीं होता अशास्त्रीय सत्य रूपी यही नहीं है मैं जीवन रूपी फिर आगे जाकर के विधेयूती यही शास्त्रीय पद्धति भी यही है समवाद असमवाद अन्यथा विरोचन विरोचन से आप ही स्विष्य उसको भी वो विज्ञान होना चाहिए ना विरोचन को हुआ है नहीं बात अब अवगम ज्ञान होना चाहिए स्रोतों में अवगम अवगम होना चाहिए ज्ञान होना चाहिए उसको क्यों तो नहीं हुआ आत्म का ज्ञान नहीं हुआ उसको तो तो। अच्छा। अशास्त्रीय क्यों ये सद्योमुक्ति जो कहते हैं वो अशास्त्रीय है। क्यों अशास्त्रीय है तस्तावीर इत्यादि शास्त्र है तब तक देरी है ज्ञान के बाद इतना देय तक शरीर जब तक प्राप्त नहीं होगा शरीर प्राप्त होने पर ही पूर्वक रूप से विजय कर प्राप्त करेगा सांभिक प्रतिशत प्रमाण है अरे सद्योमुक्ति अशास्त्रीयता नहीं है न कि ज्ञान प्राप्त होते ही अगर शरीर छूटने लग जाए ऐसा ज्ञान को कोई चाहेगा भी नहीं सीधी बात है हाँ। हमारे पास आ जाओ हम ऐसा ज्ञान देंगे ज्ञान होते ही तुम्हारा काम हो जाएगा हाँ। तो कोई आएगा कोई तो तो नहीं आएगा कोई भी नहीं आएगा तो और दूसरी बात गुरु नहीं मिलेंगे जिनको ज्ञान होगा उसको भी ज्ञान होना मुश्किल है परिवार को काम मिलना उसको ज्ञान होना ही नहीं सत्य मुक्ति के प्रसंग मिलेंगे ज्ञान काल में मुक्ति हो जाना समझेंगे जीवन मुक्ति एक अलग विषय है कि देह मुक्ति मानने लगे तो गुरु भी नहीं मिल रहा है तो किसी का वो अलग विषय है वो अलग विषय फिर तो, तो शनिपाप से गया ना किसे गया वो ज्ञान से नहीं हुआ किसे हुआ शरीर पाप से हुआ तो शनिपाप ही कारण आना पड़ेगा क्योंकि तस्वीर व्यवन से अर्थ संत से छांत है यानी ज्ञान के बाद भी उस समय तक रहेगा अविद्यालय अभी, अभी अभी कह रहे थे विद्यालय की कल्पना हो जाती है प्रारंभ कर्म है दिखाई पड़ता है ऐसा तस्तार इत्यादि शास्त्र विरुद्ध सद्योग की जो है शास्त्र विरुद्ध है तस्तार तब तक देरी है कई बल मोक्ष के लिए कब तक देरी है यावर्ण दे विमोक्ष जब तक शरीर मुक्ति नहीं होगी मानिए समाप्त नहीं होगा जब शरीर प्राप्त नहीं होगा तब तक देरी है कहा अथसम से शरीर पाप होते ही ब्रह्म के साथ एक हो जाता है एक है ब्रह्मरूप हो जाता है एक होना भी नहीं होता वो ब्रह्म ही है एक होना हमारा दूसरा व्यक्ति दूसरे में मिलना ऐसा नहीं है यहाँ मिलना भी नहीं है वो तो वही है यहाँ की गुप्ति का वैसे मुक्ति है यानी कि जीप जाकर करके ब्रह्मों में जुट जाए तो जुट जैसे वो हो जाते हैं लोग बोलते हैं जैसे लोटा का पानी डाल देंगे समुद्र में तो समुद्र हो जाता है बोलते हैं उसमें और इसमें भेद है लोटा का पानी सावर पदार्थ है समुद्र भी सावर उनका हमसे जुड़ा रहेगा अगर वहां फिल्टर करने के साधन हो तो कर तक किया जा सकता है क्योंकि यहां ऐसा साधन नहीं होता मिलाना माने ऐसा मिलाना नहीं है अम ब्रह्माश यही मिलाना है उसी रूप में देखना ज्ञान संप्रदाय हम आकर वो देख सकते हैं और दूसरी बात सत्य रूप की तो ज्ञान संप्रदाय की परंपरा भी रूप हो जाता है ज्ञान होते ही चला जाना है तो फिर वो आगे परंपरा कौन चलाएगी और उसको भी ज्ञान कैसे हो उसके पहले बारे नहीं है ज्ञान परंपरा के लुप्त ही हो जाए सद्यमूर्ति पक्ष में और ज्ञान गीता ने कहा है उपदेक्ष ज्ञानम ज्ञान तत्वदर्शन तुम्हारे लिए कौन उपदेश करेंगे तत्विदि परिपाते न परिप्रश्न से लगाया उपदेक्ष ज्ञानम ज्ञान तत्वदर्शन गीता ने जत्र कहा है तुम्हारे लिए उपदेश करेंगे ज्ञानी लोग और ज्ञानी सत्यमुक्ति हो गया तो कहा कौन उपदेषता मिलेगा इसलिए सद्यमुक्ति कोई सही नहीं है जीवन मुक्ति और विधेयमुक्ति दो मुक्ति की कल्पना सही है क्योंकि जीवन रूप की अवस्था में आदि परंपरा चलती रहेगी और विदय रूप से भी समाप्त हो जाएगी समय हो गया है मंत्र विदय से कैसे हो गया ओ महाय सरमो नमस्तया सदा योग महिष्यं ते महिषंत ओ सा